नमस्कार मित्रों, ये जो मेरा ऑडियो या वीडियो है, वो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर है, राइट टू रिकॉल पार्टी मेनिफेस्टो के फर्स्ट चैप्टर, ट्रांसपेरेंट कम्प्लेन फाइलिंग प्रोसीजर के ऊपर, जो ट्रांसपेरेंट कम्प्लेन फाइलिंग प्रोसीजर है, उसका ड्राफ्ट आपको मेरी बुक में मिलेगा बुक आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं rahulmetha.com/slash-three-zero-one.htm rahulmetha.com/slash-three-zero-one.htm में अंग्रेजी में है हिंदी में आपको मिलेगा rahulmetha.com/slash-three-zero-one-h.htm h for हिंदी मैं फिर से दोहराता हूँ rahulmetha.com/slash-three-zero-one-h.htm यदि आपको ये ऑडियो या वीडियो सीडी या डीवीडी पर मिला है तो हो सकता है कि वो फाइल इस CD DVD में ही होगी। तो ये तीन लाइन का कानून क्या है, जो हम प्रपोज कर रहे हैं? वो एक Gazette Notification है। तो सवाल आता है, Gazette Notification क्या होता है? Gazette Notification यानी राजपत्र। राजपत्र यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा प्रिंट किया गया, छापा गया एक Instruction Letter। चितने भी भारत के मुख्यमंत्री हैं 25 चितने और भारत के प्रधानमंत्री वो हर 15 दिन में एक बार कभी-कभी हफ्ते -कभी में एक बार महीने में एक बार एक कागज़ प्रिंट करते हैं जिसको गैजेट नोटिफिकेशन कहते हैं और उसपे सूचनाएं होती हैं जिनका आदेश का अमल करना होता है किसको कलेक्टर को सेक्रेटरी को आदि सर तो यदि हमें समाज में कोई परिवर्तन चाहिए जो कि सरकार के द्वारा चाहिए, तो सबसे पहले हमें यानि कार्यकर्ताओं को ये तय करना पड़ेगा कि हमें प्रधानमंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास गैजेट में क्या लिखवाना है। समाज में हम परिवर्तन दो तरह से ला सकते हैं। एक तो हमारे व्यक्तिगत प्रयासनों के द्वारा � खुद किसी गरीब आदमी को दवाई खरीद के मदद कर दी या तो कहीं 100-200 गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा दिया तो ये सारे पर्सनल इनिशिएटिव हुए व्यक्तिगत प्रयत्न हुए और दूसरा है कि हम सरकार के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि मिनिस्ट्री पार्टी स्कूले हैं सरकारी स्कूले है एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि भाई हरेक आदिवासी को फ्री में मोबाइल फोन दिया मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा कि इससे क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं और इसकी कीमत कौन चुकाएगा यदि हम चाहते हैं कि इसकी कीमत सरकार चुकाए तो वो हमें गैजेट में पहले लिखवाना पड़ेगा तो गैजेट नोटिफिक Right to recall party में मेरा ये दावा है कि यदि हम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को समझाकर या किसी भी तरह से यदि तीन लाइन उसके पास लिखवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो भारत में गरीबी चार महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, पुलिस का, न्यायाधीशों का, अदालतों का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार सिर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 कि वो S M S से प्रधानमंत्री को या अपने एरिया के सांसद को एमपी को S M S से ऑर्डर भेजे कि ये कानून हमें गैजेट में छुपवाना है आपको आपका एमपी का मोबाइल नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से मिल जाएगा करीब करीब सारे सांसदों का मोबाइल नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट पर है यदि नहीं है तो एमपी का लैंडलाइन नंबर होगा लैंडलाइन नंबर पे फोन करके उसको ऑर्डर दो कि वो अपना मोबाइल नंबर अपने वेबसाइट पे डाले ताकि लोग उसे एसएमएस से ऑर्डर भेज सकें और आप एसएमएस से एमपी को ऑर्डर भेजो कि हमें ये तीन लाइन का, का कानून पार्लियामेंट में छपवाना है 80 करोड़ मतदा� या वर्स्ट केस में उसको पर्सनली मिन्के बोल सकते हैं तो ये तीन लाइन का कानून क्या है जो हम पास करवाना चाहते हैं पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट क्यों है कि सारी पार्टियाँ प्रपोजल रखती है सोसाइटी के सामने वोटरों के सामने कार्यकर्ताओं के सामने कि हम ये कानून लाएंगे ये कानून ला� जूरी सिस्टम का कानून ने Right to Recall PM, Right to Recall CM, Right to Recall Judge, Supreme Court Judge, High Court Judge, गौतिया को खतम करने के लिए बहुत सारे कानून प्रोपोस किये हैं, एक बहुत बड़ा फर्क क्या है हमारे में और आम आदमी पार्टी में या BJP में या कॉंग्रेस में, कि हम, हमारा मैथड यह है कि हम � जैसे मैं वेल्टेस के कानून का समर्थन करता हूँ तो मैं ये कहीं नहीं कहता कि मेरी पार्टी पार में आए कि उसके बाद वेल्टेस का कानून लोगों को अच्छा लगे या ना लगे या न लगे उसपे ठोक दिया जाएगा या ज़ूरी सिस्टम का कानून उनपे ठोक दिया जाएगा या राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का, का कानून � जैसे जनलोकपाल का कानून है तो नागरिकों के भी ठोकने की बात है। आम आदमी पार्टी कहीं ये नहीं कहती कि हम जनलोकपाल का कानून रेफरेंडम के द्वारा लाएंगे या नागरिकों की मेजॉरिटी साबित हो जाए कि 80 करोड़ में से 40 करोड़ नागरिक ये कानून चाहते हैं उसके बाद लाएंगे। दो करोड़ नागरिक � संख्या साबित करने का ना उनका कोई दिए है ना ही संख्या को वो एक प्रमाणित मानते हैं प्रमाण मानते हैं बस ये कानून हमें लोगों पे ठोकना है ये उनकी डिमांड है जबकि मैंने जितने भी कानून प्रपोज किए हैं जनलोकपाल विध राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का कानून जो मेरे प्रपोज किया है राइट टू रिकॉ क्या है वो तीन लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँगा वो आपको तीन लाइन यदि आपको लिखित में पढ़नी हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लिखित में पढ़ें वो लिखित में आपको पढ़नी हो तो मिलेगी rahulmetha.com/301.htm पर सेक्शन 1.3 में सेक्शन 1.3 में ये आपको तीन लाइन मिलेगी तो पहली लाइन क्या कहती है गैजेट प्रस्तावित गैजेट नोटिफिकेशन की अभी सरकार ने ऐसा कोई गैजेट नोटिफिकेशन निकाला नहीं है ये मेरा ये मेरी डिमांड है ये मेरा प्रस्ताव है प्रस्तावित गैजेट नोटिफिकेशन की पहली लाइन कहती है कि यदि कोई नागरिक कलेक्टर की कचरी में जाके कोई फरियाद एफीडेविट पे देता है तो कलेक्टर का क्� パラララインは何が起きているか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からな分からないからないか分からないか分からないか分からないか सारे राजनेताओं ने विरोध किया है नए पुराने कांग्रेस के बीजेपी के कम्युनिस्ट पार्टी के अरविंद गांधी हो अन्ना हो सुब्रमण्यम स्वामी हो सब ने विरोध किया है कि इस तरह से प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की क, कलेक्टर की कचरी में कम्प्लेन दे उसके बाद अधिकारी तय करेगा कि वो कम्प्लेन वेबसाइट पे आएगी या नही जो ट्रांसपेरेंट कम्प्लेन फाइलिंग प्रोसीजर का पहला क्लॉज है वो क्या कहता है कि कोई भी आदमी कलेक्टर की कचरी में खुद हाजिर होकर कम्प्लेन देता है, तो वो कम्प्लेन दुनिया का कोई भी आदमी, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी देख सकेगा यदि देखना हो तो उसकी रुचि हुई तो, और उसमें अधिकारी का कोई डिस्क्र कोर्ट आदेश नहीं आता तब तक वो कम्प्लेन वेबसाइट पर रहेगी दुनिया का कोई भी आदमी उसे पढ़ सकता है इस प्रकार के एक इस प्रकार के कानून का अरविंद गांधी ने अन्ना ने सुब्रमण्यम स्वामी ने और भाजप कांग्रेस के सारे नेताओं ने विरोध किया है कि इस तरह का कोई कानून हम नहीं चाहते क्यों नहीं चाहत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 और बाद में इंटरनेट और वो सब आएगा अभी मैंने दो ही तरीके रखे हैं कि वो पटवारी की कचरी में जाके तीन रुपया फी दे के वोटर कार्ड दिखा के कह सकता है पटवारी उसका फोटोग्राफ ले लेगा मतलब जो वेबकैम कैमरा कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है उसमें उसका ऑटोमेटिकली फोटो आ जाएगा रिसीट आ जाएगी उ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 10,000 लोगों की एकी complaint है, तो हर एक 10,000 एमिदमी को collector की कचरी में जाने की जरुवत नहीं है, एक आदमी collector में जाके complaint register करा है, वो website पे आ जाएगी, लोग अपने mobile phone पे देख सकेंगे, या तो पड़ोसी के mobile phone पे देख सकेंगे, जिसको देखनी होगी वो देखे� कि नागरिकों में कोई झूठी आशा ना बने कि भाई दो करोड़ लोगों ने हाँ दर्ज कराया यानी आपका काम हो गया ऐसी झूठी आशा ना बने इसलिए तीसरा क्लोज रखा गया है कि कम्प्लेन जो फाइल हुई है वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एमपी एमएलए अफसर जज वगैरह पे किसी तरह का बंधन नहीं है बाइंडिंग नहीं ह� ऊपर जवाब देगा। वो तो, तो पॉलिटिकल नेसेसिटी है, इसमें कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है। पर ये मैंने इसलिए लिखा है कि नागरिकों मर्द के मन में कोई झूठी आशा खड़ी ना हो जाए कि ये कानून आने के बाद जहाँ जहाँ मेजॉरिटी है वो सारे काम हो जाएंगे, ऐसी झूठी आशा ना हो इसलिए। ऑपरेशन जहा� authorize करके देता है या notary के पास जाओगे तो पचास सो रुपय लगेगा उसके बाद complain लेके collector की कचरी में के है वहाँ आजमी बैठा है उसने scan करके PM पे website डाल दी सिर्फ इतना ही ना कोई school मांगा है ना college मांगा है ना आ, हर मेने 20 किलो चावल के हूँ मांगा है तो भी इस बात का और सबूत के तौर पे कहूँ तो जनलोकपाल के ड्राफ्ट में ये दो क्लॉज कि यदि आदमी कलेक्टर की कचरी में कंप्लेन देता है ताकि उसको जनलोकपाल के दफ्तर में धक्के खाने की जरूरत ना पड़े ताकि उसको जनलोकपाल को बाईपोस्ट भेजने की जरूरत ना पड़े तो कलेक्टर का आदमी उस कंप्लेन को स्कैन करके जन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 そして、o m p l a i n がバリアーメイキキーラーフ complain キーエット、コレクターアミは、アカテンキ、パレードチャーパネラケンゲ、ヨギウスエカプコジョ receiving dios メセ、パレパネパタパマラエ。サレパチャスペジベオロカペニマテ。オッバギ、パチスペジガーカテンゲアトウォー、リプレスカテンゲアップネバイパス complain ベジータ、アップケバス、サブキアキアップネ complain ベジータ、っップケバスジョエリアトウォトイナイキアップネ、タカジベジアウォーアップジューポンデザキウォーエンドヴァンドヴァンダーセカリ 何でしょう सेना की जमीन पे दो-दो करोड़ के फ्लैट बनाए मतलब जिसकी मार्केट वाली दो करोड़ की है और वो स्कीम का चार्टर क्या था जब शुरू हुई कि कारगिल में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं को वो फ्लैट देना भाई जो जवान शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं को दो करोड़ के फ्लैट देना मतलब ये पता नहीं क्या देखके लोग स्कीम बनाते बनाने वाला तो चोर आदमी था पर जो अप्रूव करता है राज्य सरकार का आदमी सेना के आदमी जो इसको अप्रूव करते हैं वो पता नहीं क्या सोच के अप्रूव करते हैं और बाद में उसमें स्कीम में चेंज होते कि एक फ्लैट दूसरे को दिया दू, दूसरा तीसरे को दिया अब 95 परसेंट फ्ल� आधार स्कैन की, पूरा का पूरा अलमारी गायब हो गई हूँ समझ लो। तो अब इसमें गायब होने की संभावना क्यों कम हो जाती है कि कलेक्टर के आदमी ने जो आपकी कम्प्लेन स्कैन करके दी, उसकी एक कॉपी रहेगी कलेक्टर के सर्वर पे, एक सीएम के सर्वर पे, एक पीएम के सर्वर पे, एक दो लोकपाल के सर्वर पे, और मिनटों क もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう h 度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 もし m d 5 h a ファイルって、MD5Hash を使 MD5Hash を使って、MD5Hash を使って、MD5Hash を使って、Google を使って、MD5Hash を使って、MD5Hash を使って、MD5Hash を使って、MD5Hash を使って、MD5Hash を使って、MD5Hash を使って、MD5Hash を使って、それが、この時点で、こが時点で、この時点で、この時点で、 何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしてるのか、何をしのか、何をしてるのか、何をしのか、何をしてるのか、何をしのか、何をしてるのか、何をしのか、何をしてのか、何をしてるのか、何をしのか、何をしてるのか、何をしるのか、何をしてるのか、何をしるのか、何をしのか、何をしのか、何をしのか、何をしのか、何をしのか、何をしのか、何をしのか、何をしのか、何をしのか、何をしのか、何を もう一つのチャットはのう一つのチャットです。もう一つのチャットはもう一つのチャットです。チャット5は MRCM ・ MR Mineral Royalty for Citizens and Military and the is、right to recall movement Piece,。もう一つのチャットはもう一つのチャットです。もう一つのチャットはもう一つのチャットです。もう一つのチャットはもう一つのチャットです。 のラーパーラのカーの TCPB に行ったミラーパーラーの MRCMT? ミラーカの MRCM? ミしたそして MRCM? ミラーカーの MRCM? ミラーカーの MRCM? ミラーカーの m r c そミラーカーの MRCM? ミラーカーの MRCM? ミラーカーの MRCM? ミラーカーの MRCM? ミラーカーの MRCM? ミラーカーの MRCM? ミラーカーの MRCM? ミラーの M? ミラーカーの M? ミラーカーの M? ミラーカーの M? ミラーカーの MRCM? जितने भी मिनरल्स हैं, जितना भी स्पेक्ट्रम है, 2G, 3G, 4G, और जितने भी सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जमीन, अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आग मैनेजमेंट अहमदाबाद की जमीन, गुजरात यूनिवर्सिटी की जमीन, गुजरात विद्यापीठ की जमीन, अहमद उससे जो किराया आता है यानी मिनरल से जो रॉयल्टी आती है स्पेक्ट्रम से जो रॉयल्टी आती है सरकार की जमीनों से जो किराया आता है वो किराया भारत के सारे 120 करोड़ नागरिकों में बराबर बटेगा कैसे बटेगा वो सारा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि पहले दिन हर एक सिटीजन जिसके पास एसबीआई का パトワーリーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーキ メンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロイトは2つのメンタルロ 6年トスコキニミレガチェサーチョダサーカイトスコアダミレガウダウスケ、マタピタケカテメジャマオカバー、サリマタケカテメジャマオカトクチデシケ、アシカローがいグヘ、ワヤスク、ウンカカタフレガ、ウンケカテメパサジャマオカ、ウメネメイクバジャケ、キャッシュ、ウィッドロー、カステー、ウォッシュ、チェプトファイメスプリ ガリビカセカンカレギ。Transparent complaint filing Jo thin line Ka Kanunhei.Wutti Charmek and the Garibi Cassis Zero k a r t c p Methos, a mineral mindkike Batniliki Usme TCP Massa Kainilikaki mineralka Jo Pasaaga, Spectrum Kajo Pasaaga, Osida, Citizenke Kate Mejamaoka Ismeto Asailikaki, Citizenke Complain Aigi, Scan k e r k PMK website Pajagi, Jobi Citizenjata, u s k a h a n m s say, Patwarik Katarimajaki तो इसका पूरा डायनामिक्स ये है कि जिस दिन ये टीसीपी का कानून गजेट में आएगा मैं कुछ 200 ड्राफ्ट मैं या मेरे साथी जो भी है वो कुछ 200 ड्राफ्ट कलेक्टर की कचरी में स्कैन कराएंगे पहला होगा एमआरसीएम उसके बाद राइट टू रिकॉल पीएम फिर राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज राइट टू र नारकोटेस्टर कानून बहुत सारे का इस तरह के ड्राफ्ट प्रपोज्ड कानून अब क्वेश्चन आता है कि इसकी इनफॉरमेशन देश के असीकरों नागरिकों तक कैसे पहुंचेगी मतदारों तक कैसे पहुंचेगी मैं कुछ अखबार में एडवरटाइज़ दूँगा जैसे अब तक मैं, मैंने 25 एडवरटाइजमेंट दिए हैं गुजरात समाचार में इंडि� तो मैं अखबार में एडवरटाइजमेंट दूंगा जिससे 5-10 लाख लोगों को पता चलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में कुछ 50 करोड़ मतदाता ऐसे हैं वयस्क मतदाता जिनकी महीने की आमदनी पॉर है 2000 रुपये से कम है यानी कि मान लो पांच-छह लोगों का फैमिली है उनका हस्बैंड वाइफ तीन लड़के एकाद ब छे सात हजार से कम है, यानी पर परसेंट वो लोग 1200 लो रुपया से कम कमारे महीने का। अब ये जो पचास करोड़ नागरिक है, पत्तन करोड़ नागरिक है जिनकी महीने की आई इतनी कम है, उनमें से कितने लोग ऐसा कहेंगे कि भाई जो मिनरल रॉयल्टी से महीने का 400-500 रुपया आ सकता है वो हमें नहीं चाहिए, 400-500 � MRCM के कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हरे कादमी को महीने का 400 रुपया मिलेगा। MRCM का इनाम इतना कहता है कि मिनरल रॉयल्टी सरकार की जमीन का किराया और स्पेक्ट्रम का किराया सीधा सिटीजन के खाते में जमा होगा। वो कितना होगा? 200 होगा? 2000 होगा? कितना भी हो सकता है। मेरा अंदाज़ है कि वो 500 रुप カムビオサタ、ジャダビオサタ。パーキッタネ、シティザンアサカヘンゲ、キバイムジェイエ、ネイチャイエ、パタパンカロメセ、シャアトイビニ。トイスリエアー、マーケティング、インフォメション、スパー、インフォメション、スパー、ハダッツ、カラタイ。ウシザデケガキメレ、アケレ、ハダッツ、カランセコ、ファラクパネ、パネワー、ウスコエダカサ、シイラギウディズ、ダスビス、パタサワ、アミオコ、ボレガキバイ、ダッダッカスペ。 でも、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが、それが大事なのですが、それが大事なのですが、それが、それが大事なのですが、それが、それが大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 でも、私たちは、私にちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 तो इस तरह से यदि 50 करोड़ 60 करोड़ नागरिक इसमें हाँ दर्ज कराते पटवारी की कचरी के द्वारा एसएमएस के द्वारा तो प्रधानमंत्री इस कानून पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं ये इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ इसमें बहुत सारे मेरे अलग वीडियो हैं जो एक वीडियो है अहिंसा मूर्ति महात्मा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 लेकिन वो कब मिलने की कोशिश करते हैं जब वो क्लियर हो जाए कि 40-50 करोड़ नागरिक ये बात चाहते हैं भारत में 80 करोड़ भारत में 78 करोड़ वोटर हैं आज की तारीख में मैं 40 करोड़ का आंकड़ा क्यों बार-बार बोल रहा हूँ कि भारत में भारत की आबादी 125 करोड़ के आसपास एडल्ट वोटर 18 साल से � वो देश के वोट मेजॉरिटी वोटर का हुआ। तो जो अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह स्तर के कार्य करता है, वो प्रधानमंत्री को मिलने जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? जब वो कन्वींस हो जाए कि 40 करोड़ नागरिक एक बात को चाहते हैं और वो बात उन्हें जायज लगे, एथिकल लगे, मोरल लगे, तो धर्म संगत लगे, रा� मान्यता है जो कि आज तक सच साबित हुई है कि महात्मा उधम सिंह की बात प्रधानमंत्री ने या उसके बाद के प्रधानमंत्री ने नहीं टाली। चर्चिल ने भी महात्मा उधम सिंह की बात मान ली थी। चर्चिल के बाद का जो प्रधानमंत्री था इटली, उसने भी महात्मा उधम सिंह के कहने पे भारत को आजादी दी थी। यानी ब्रिटेन क ये मैंने अपने अलग-अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो ये इस प्रश्न का जवाब मैं आप पे ही छोडूंगा कि 40 करोड़ नागरिक जब हाँ कहेंगे, तो प्रधानमंत्री उस कानून को पास करेंगे या नहीं? और MRCM का कानून गैजेट में आएगा, तो एक-दो महीने में मिनरल रॉयल्टी सीधी नागरिकों के खाते में जानी � エッドジョリカプラエッドジョリジュタイアニマイネケチャパンジョリカプレーアンサーサーサーケチャパンジョリカプレーアンサーケエッドジョリジューテイヤーサマシアビカトモジャギスケバチョウウエルテスケカノネウセガキサマシアカトモジャギキキチェメネケンダーセレ कुछ एक डेढ़ साल लगेंगे मतलब डेढ़ साल के अंदर हाउसिंग का प्रॉब्लम पूरे इंडिया में जीरो हो जाएगा जितनी भी जोपड़पट्टी है वो डेढ़ साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी मतलब जितने भी लोग जोपड़पट्टी या कच्चे घरों में रह रहे हैं उनको डेढ़ साल दो साल डेढ़ साल के अंदर 100 परसेंट को पक्क अब ये कानून जैसे एमआरसीएम का कानून है तो मुझे लाना किस तरह से भारत मैं, मैं साफ़ सॉरी बोल रहा हूँ मेरे कहीं में ये इस तरह का प्लान नहीं है कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूँगा उसके बाद ये कानून मैं लाऊँगा ना मैं इस तरह का वादा दे रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूँगा तो मैं ये もしこのようこのようアミ t ミュコーのチェーンアのチェーンで、ーのチで、パンミコンアンアミンアンンェェ どうして कि वो 400 में से साढे 300 छः घंटे के अंदर बिके नहीं। अभी तक मैं जितने भी नए संसद आए हैं, भारत के लोगों ने पूरी की पूरी संसद बदल दी 1977 में। 77 में जो 500 साढे 500 एमपी चुन के आए थे, उस समय संसद की संख्या थोड़ी छोटी थी, थोड़ी मुझे ठीक से याद नहीं है। जयप्रकाश नारायण के क 私は1つの MP のファスターースターターの MP のファスターターの MP のファスターターの MP のファスターターの MP のファスターターの MP のフスターーの MP のファスタータースーターの MP のファスターのファスーのファファーのフターの MP のファスターのフーのファスターのファスターのファスターのファスターのファスターのファスーのファスターターのファスターーのファスターターのファスターのファスターターのファスーファーのファスターター なぜかというと、あなたは大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大き このように MRCM の Veltex の Veltex の Veltex、uh、の v e l t の Veltex の Veltex の Veltex の Veltex の Veltex の Veltex の Veltex の v e l t の Veltex のの Veltex の Veltex の Veltex の Veltex の v の v e の v e l t t e x の Veltex の Veltex の Veltex の Veltex の Veltex の v e l t e の Veltex の Veltex の Veltex の t e x の v の Veltex の Veltex の Veltex の Veltex の v e l तो मुझे जितने भी कानून लाने हैं वो 40-50 करोड़ नागरिकों की हाँ से लाने हैं। अब नागरिक हाँ दर्ज करेंगे या नहीं ये आपको तय करना है कि भाई MRCM का कानून क्या 40 करोड़ नागरिक इसपे हाँ दर्ज कराने को तैयार होंगे? Right to Recall Police Commissioner का कानून, Right to Recall District Education Officer का कानून नागरिक तैयार होंगे? वो आपको तय करना और उससे भी दो बड़ी समस्याएं। देखो कर्मचारी है वो नंबर वन प्रॉब्लम नहीं है देश की। किसी हिसाब से नंबर वन प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी देश की समस्या है कि हमारी सेना कमजोर हो रही है। सेना कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा उद्योगी क्षिवास रुक गया है। उद्योगी क्षिवास रुक गया, गया ह� कि देश में 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, शायद ज्यादा, लेकिन कितने मोबाइल भारत में बनते हैं? शायद एक भी नहीं। देश में करोड़ों लोगों के घर टीवी है, LCD टीवी भी आ गया, अब LED टीवी भी आ जाएगा, पर कितने टीवी भारत में बन रहे हैं? आज की तारीख में एक भी नहीं, एसेंबल भी नहीं हो र タタナナの i t の m t a e n i n の o s e の s a d e c o m p t は Tata の Most Made i a s t m a in i n a の m o t a e i の o s t Made in i n d a t a n n a の Most Made in India の Most m d e i n a の o s t m a d a Most a d e in India の m o m a d n i n d i の o s t e in i a の Most a n n a の Most m e o s t e i d i t e o s m i a t e d a t a n s m i i o a e i n d t a a o a i o t e a o t a n n a e i i e d i a s m e d i a s a in o m a i n もう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスはもう一つのサービスのサービスはもう一つのサのサーもう一つのサービ ジャープチャーカーミルガーヤトウォーデストーケパージャンケジャーシャーメー、アチェンジニアオキコイコミニティアチェンジスキコイコミニテあアチェンジチェンキコイコミニティパーアダーテサーリカデメガイティエンジニアオコデストーケパーナパーアジョウァペラエワペオーディネスメンマンゲソケソウエンジニアインカタムギャーバータメーユスキリアハチャーサーレバータインポートカーラー 47ジャシー rifle import or eke 100 or sari gizari r i m p o r t or ee or joe p l e r import or ee boforske topke golebi import or ee top tojane do topke i m p o r t or ee cargilka yutu tha to america na ee si point by yutu me a mehara di americane yutu bunkarovana cargilke g o l e b r d i e a t m p o r t or eusen uksan kaoga which is in m e r i c a k e sadamara yutu ga उस दिन हम बिना लड़े युद्धार्थ जाएंगे। युद्ध शायद शुरू भी नहीं होगा। युद्ध किए भी ना अमेरिका पूरा देश हत्या लेगा। जैसे चाइना के साथ हम युद्ध नहीं कर पाए, कम से कम लेकिन चाइना के साथ हमारी युद्ध करने की कैपेबिलिटी थी और चाइना पांच किलोमीटर अंदर घुस गया, पांच किलोमीटर अंदर � आज भी कारगिल का एक पर्वत जिसको पॉइंट 5353 कहा जाता है वो पाकिस्तान के अंदर में हम पाकिस्तान से नहीं छीन पाए क्यों क्योंकि फ्रांस ने हमें परमिशन नहीं दी वहाँ पे बम फेंकने की वहाँ पे लेसर गाइडेड बम फेंकने के बाद ही हम वो पॉइंट 5353 हमारा अंदर में ले सकते हैं लेकिन जो लेसर गाइडेड � 本日本のファンクニックのファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリのファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファイトリーファ ブラシャジャーが何の問題かというと、この municipality は何を言うかというと、この時期は何を言うかというと、この時期は何を言うかというと、この時期は2つの人を言うことができます。この時期は2つの人を言うことができます。Take <scor ried S 2> उनकी पूरी जमीन बांग्लादेशियों ने चीन ली घर जोंपड़े जमीन सब कुछ चीन के खेत सब कुछ चीन लिया और वो समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही है पश्चिम मंगल में भी पूरा का पूरा एक तहसील है वो खाली हो गया मतलब वहाँ पूरा बांग्लादेशियों ने अक्यूपाई कर लिया देगंगा नाम का एक तहसील है वहाँ प バレパマネベガロコ・ジャーディア・のゴケ・ハト・ポンド・オをディア・カムキウノネキウノメディア・ポビシティニー・チャーティア・バレパマネベア・ハティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアパスパコ・バカディディアドディアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアテアティア DNA, DNA, DNA testing? ああ、そんなことはありません。そして、このようにティーポイントを取り出します。そして、私が request を受けた時に、MP の SMS のお出しをして、このティーポイントを取り出します。そして、私がお伝えしました、今、私がお伝えしました、今、私がお伝えしました、今、私がお伝えしました、 यदि आपको ready made link चाहिए तो लिख दो rahulmeta.com slash 301.htm section 1.3 या तो उसका short summary आपको मेरे website पे मिलेगा, सिधा short summary SMS से भेज सकते हो, मेरे facebook page पे भी आपका short summary मिल जाएगा उसका, और आप MP को order दो कि वो TCP का draft gazette में छापे, और यदि TCP आपको अच्छा नहीं लगता, मान मर्सीम का ड्राफ्ट सीधा गैजेट में छापे आपको राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट अच्छा लगता है तो सीधा उसको भेजो एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि वो राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट गैजेट में छापे अब मेरी ये मान्यता है कि यदि 40 करोड़ भारत के नागरिक एसएमएस से प्रधानमंत्री और संसदों को ऑर्डर भेज तो एक हफ्ते के अंदर वो ऑर्डर गैजेट में छप जाएगा एक ही ऑर्डर यदि 40 करोड़ अलग अलग ऑर्डर भेजते तो अलग हो गया और आप एक से ज़्यादा ऑर्डर भेज सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक ही ऑर्डर भेजना है मैं अपने सांसद को अब तक में 25 ऑर्डर भेज चुका हूं और मैं 15 सौ ऑर्डर भेजने वाला どういうことですか ウォローストラカレニーア、ルトンケバーケケケケケミネジュティア、ウォーレジュティア、ウォーレジュティア、ウォーレジュティア、ウォーレジュティア、ウォーレジュティア、ウォーレジュティー、 アマビパーティケー w e ドアウサクティオ。「Right to Recall Pradhan Mantri」。「s t e Nagrik, SMSK Dwara Pradhan Mantri, Badal Sakaya, Patwari Kacharime, j a k a p u r o r e may l a i n Kia Apisco, Pradhan Mantrike, パーティケー website ペッドアウサクティオ。YATO!「Right to r e c a PMK Jobi procedure Unko Tiklaktai Jobi procedure Unko Ye procedure Achani Laktai?」「Tonasai」「Unkojo procedure Tiklaktavo website ペッドアウサクティエン ke website नागरिक की कम्प्लेन सीधी प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर आए ताकि पूरी दुनिया उसको देख सकी थी जिस जिनको देखना है उस ड्राफ्ट को आप अपने वेबसाइट पे डिमांड कर सकते हो वो इस बात का मना करेंगे विरोध करेंगे और उनका जो जवाब आता है वो रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब के वीडियो पे डालो ताकि उनकी प